आध्यात्मरायण अयोध्या भक्त्या पुनः पूजय सकारातेथमुत्तम अद्याह तमस पार गव संगा ज्ञात राम तवोद भूत चागाक जाना मिताम परात्मा और फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य सत्कार किया तदनंतर मुनिवर बोले राम आज आपके समागम से मेरी तपस्या पूर्ण हो गई हे रघुनंदन मैं आपका भूत और भविष्य संपूर्ण वृत्तांत जानता हूँ मैं यह भी जानता हूँ कि आप साक्षात परमात्मा हैं और कार्य की सिद्धि के लिए ही माया से मनुष्य रूप हुए हैं यदर्थम अवतीर्ण से प्रार्थि ब्रह्मणा पुरा यदर्थम वनवासस्ते यति वै पुनः पुरा जानदृष्टह जातया ुपास इत परम तां किं वक्षेता हम रघुत्म यस्वा पशा काकुस्थ पुषम प्रकृत परमस्तम्याताल संयुता पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना करने से जिसलिए आपने अवतार लिया है जिसलिए आपको वनवास हुआ है और जो कुछ आप आगे करेंगे वह सब आपकी उपासना द्वारा प्राप्त हुई ज्ञान दृष्टि से मैं जानता हूँ हे रघुश्रेष्ठ आपसे मैं अधिक क्या कहूँ मैं तो कितार्थ हो गया जो आज प्रकृति से परे साक्षात पुरुषोत्तम आप ककुश्चनंदन को देख रहा हूँ तब सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा अनुग्रहया ब्रह्मण्वयम क्षत्रिय बांधवा संभाष्य न्योन्यम उषि मुनि सन्निध हम क्षत्रियोत्पन्न हैं अतः आपकी कृपा के पात्र हैं इस प्रकार परस्पर एक दूसरे से कहने के उपरांत ने मुनि के यहाँ ठहर गए प्रातरोत्थ यमुना मुनि मुनिरा मुनिदारकैह यहाँ मुनिना दुष्ट मार्गेण राघव प्रय चित्रकूटाद्रिम वाल्मीक्रिया चाश्रम ग्वामोथ वाल्मीके आश्रम ऋषिशकुल नाना मृगद्विजाकिणम नित्यपुष्प फलाकुल त्र दृष्टा साम जागने पर श्री रघुनाथ जी मुनिकुमारों की बनाई हुई डोंगी पर चढ़कर यमुना के पार हुए और मुनिवर के बताए हुए मार्ग से चित्रकूट पर्वत की ओर चले जहां वाल्मीकि जी का आश्रम था उस ऋषिगणों से भरे हुए नाना मृग और पक्षियों से समाकुल तथा सर्वदा फल पुष्पादि से परिपूर्ण बाल्मीकि जी के आश्रम में जाकर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी बैठे हुए हैं नाम शिसा रामो लक्ष्मी न सीतया दृष्ट्वाम रनाथम वाल्मीकि लोकसुंदरम जानकोपेत जटा मुकुटमंडी कंदर्परसा कमनी क्षण ने लक्ष्मण और सीता के सहित उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया तब श्री वाल्मीकि जी ने सुंदर कंवल के समान नेत्र वाले कामदेव की सी आकृति वाले जटा मुकुटधारी त्रिलोक लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी को सीता और लक्ष्मण के सहित देखा